राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो विभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय पहचान एवं राष्ट्रीय एकता पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम हमारा यात्रायात मुन्ना अपने भाई बीनु के साथ हरदम किसी न किसी बहस में उलझा रहता है वो बीनु से कभी उल्टे सीधे प्रश्न पूछता है तो कभी पहेलियां बुझाने लगता है देखें अब वो कौन सी पहेलियां बुझा रहा है डर डर वो नहीं करे पर उसके पीछे डर है माजे पूछे बिना बता दे तेरा क्या उत्तर है या नीमे नक अरे नहीं अच्छा दे अता पता अता पता क्या तुम्ें बताऊं तेस तेश बो भागे पौपौ करती शौर मचाती जोड़ से आगे मोटर शब बास अच्छा अब बता सीिटी बजा पजा करवो सब को पास बुलाती! बस स्लोगन कोलाती दूर दूर वो जाती बिजली से चलती है ये कोयला भी खाती है कभी समय पर आती है कभी देर से आती इतनी आसान पहेली होती है वाला कोई भी बता देगा हां कि रेलगाड़ी है जी रेलगाड़ी मुझे बुद्धू का बताऊं अभी अरे मारो नहीं मारो नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं ये लड़ाई हो रही है फिर तुम्हारी लड़ो मत मां मेरे स्कूल में यहां पर यहां पर एक मजेदार कहानी लिखने को दी गई है अच्छा हम जिसमें कुछ पहेलियां हो कुछ गीत हो कुछ-कुछ साफ वाहनों के बारे में लिखना भी जरूरी है हमारे स्कूल में कल वाद विवाद प्रतियोगिता है अच्छा आज के यातायात के साधनों में से कल का बैलगाड़ी का युग भला था कल तुम सुबह मेरे पास आ जाना मैं सब कुछ बता दूंगी तुम्हें वाह वाह और मां मेरा क्या होगा अरे भाई क्या बातें हो रही हैं क्या बात है भाई मन्नू लो अब तुम्हारी सारी समस्या का हल मिल गया अब तुम पूछ लो सब कुछ इनसे हां भाई क्या बात है बिनू यह बताओ कि आज के युग में यातायात के साधनों पर क्या बोलूं भाई यही कि यातायात की जरूरत क्यों है मै किसी भी विशाल देश की दूरियां कम करने के लिए तेज चाल से चलने वाले साधन होने चाहिए जैसे रेलें जहाज जलयान या हवाई जहाज भाई सड़कों के जाल बिछने से कोई भी जगह दूसरी जगह से दूर नहीं रह गई है फिर रेल के लिए पटरियां बिछी हुई हैं कच्ची पक्की सड़कें देश के सभी को अलग -अलग भागों को जोड़ती हैं और अलग-अलग भागों को मिलाकर एक कर देती हैं मेरे लोग का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है और हां रेल गाड़ियों के साथ-साथ बसों ट्रकों मोटर कारों ने तो यातायात में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है इससे हमारे उद्योगों का भी विकास हुआ है भाई पुराने जमाने में नावों या लकड़ी के पालदार जहाजों से समंदर पार करना पड़ता था और यह कितना कठिन था लेकिन आज इंजनों से चलने वाले बड़े-बड़े जहाजों से कम समय में आसानी से समंदर पार किए जा सकते हैं क्यों ठीक कहा ना मैंने हां पिताजी आयात निर्यात के लिए जलमार्ग का अपना महत्व है बंबई कलकत्ता कोचीन मद्रास और विशाखापट्टनम ये सब इस दृष्टि से बहुत बड़े बंदरगाह हैं और पिताजी रेलगाड़ियों के बारे में भी बताइए ना रेलगाड़ियों में तो मालगाड़ियां भी एक्सप्रेस आ गई हैं बड़ी लाइन छोटी लाइन संकरी लाइन आदि आदि अनेक लाइनों पर रेलगाड़ियां आती जाती हैं संकरी लाइन की अधिकतर लाइनें पर्वतीय क्षेत्रों में बिछी हैं देश के अधिकतर भागों में रेलों का जाल सा बिछ गया क्यों बिनू इस तरह से रेल की लाइनों ने पूरे देश को जोड़कर एक कर दिया है क्या कर दिया है एक कर दिया है बिल्कुल ठीक और जहां रेले नहीं जाती वहां बसे जाती हैं इसी के कारण तो आज हम इतनी उन्नति कर सके हैं जो बिनु दिन प्रतिदिन तरक्की करते यातायात के इन साधनों ने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत के सभी राज्यों को आपस में जोड़ दिया है और हम अब दूर होकर भी नजदीक हैं अलग-अलग होकर भी एक हैं हां भाई अब देखें कि मुन्ना ने जो प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था उसका क्या हुआ यह बताते प्रतियोगिता का क्या हुआ हम्म उसमें हम सबको इनाम मिला है हमने पूरा कार्यक्रम रिकॉर्ड किया था तू सुनेगा कौन कौन से साधन है आने जाने कि तुम्हें पता है जराब बताओ आओ प्यारे बच्चों आओ तुम सब आओ मोत स्कूट साइकिल गाड़ी और हवाई जास सब कि कराए तुम आओ आओ आज gar yah kaun zara thehro main dekhu kaun khada hai kaun khada hai apni baat batane pehle kaun bada hai dopai ek hai scooter cycle motorcycle apni apni baat batane honge haazir घर घर घर स्कूटर बोला बच्चो ओ भाई टक्कर होगी कोई चीज भी सामने आई तेज चलूं या धीरे जल्दी जाना होगा लाल बत्ती हो गई हाय रुक जाना होगा मैं दूरियां चटपट दूर की आकर पाऊं ऊबड़ खाबड़ रास्तों से ना मैं डरता हूं हवाई जहाज मैं चांदम को आसमान में ले जाऊंगा डरो नहीं मैं तुमको वापस ले आऊंगा डरो नहीं साथ समंदर पार की मैं सैर कराऊंगा जल्दी-जल्दी काम सभी निपटा आवा में पट्टी कहीं नहीं है आसमान में उगना है बस काम है एक देश को दूजे देश के पास में एक एकता संदेश मैं देने आया एक एकता संदेश मैं देने आया देखा दोस्तों यातायात के साधन सिर्फ एक आदमी को एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं पहुंचाते बल्कि दो जगहों को नजदीक भी लाते हैं दो ही क्यों कई जगहों को करीब हैं और सब जगहों को एक दूसरे से जोड़कर एक कर देते हैं ही, हम, हम एक है, हम एक है, हम एक है, हम एक है, दूर दूर के राज्य सारे आ जाते हैं पास हमारे, दूर दूर के राज्य सारे आ जाते हैं पास हमारे, लिए सहारा याता-यात का होता मेल हाथ-हात का, हम एक है, हम एक है, हम एक है, हम एक है, hem aig he, hem aig he,